संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान पांडी कहते हैं राजन थोड़ी ही देर में स्वच्छ प्रभात हुआ तब दुर्योधन की आज्ञा से उसके पक्ष के राजा लोग पांडवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किए हवन किया और फिर अस्त्र शस्त्र धारण कर स्वस्थ वाचन कराते हुए युद्ध करने के लिए चले आरंभ में अवंती देश के राजा विन्द और अनुविंद केके देश के राजा और बालिक ये सब द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में चले उनके बाद अश्वस्थामा भीष्म जयदत्त गांधार राज शक्नी दक्षिण पश्चिम पूर्व और उत्तर की ओर के राजा पर्वती नृपतिगण तथा शक किरात यवन शिवी और वसाती जाति के राजा लोग अपनी अपनी सेना के सहित दूसरा जल बनाकर चल दिए उनके पीछे सेना के सहित कृतवर्मा त्रिगर्तराज भाइयों से घिरा हुआ दुर्योधन शल भूरिश्रवा सल्य और कौशलराज भद्रथ इन सब ने कूच किया महाबली पुत्र कवच धारण कर कुरुक्षेत्र के पिछले आधे भाग में ठीक ठीक व्यवस्थापूर्वक खड़े हो गए दुर्योधन ने अपने शिविर को इस प्रकार सुसज्जित कराया था कि वह दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ता था इसलिए बहुत चतुर नागरिकों को भी उसमें और नगर में कोई भेद नहीं जान पड़ता था और सब राजाओं के लिए भी उसने वैसे ही सैकड़ों हजारों डेरे डलवाए थे उस पाँच योजन घेरे के रणांगण में उसने सैकड़ों छावनियाँ डाली थी उन छावनियों में राजा लोग अपने अपने बल और उत्साह के अनुसार ठहरे हुए थे राजा दुर्योधन ने उन आए हुए राजाओं को उनकी सेना के सहित सब प्रकार की उत्तम उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देने का प्रबंध किया था वहां जो व्यापारी और दर्शक लोग आए थे, उन सब की भी वह विधि पूर्वक देखभाल करता था इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भी धृष्ट आदि वीरों को दृणभूमि में चलने की आज्ञा दी उन्होंने राजाओं के हाथी घोड़े पैदल और वाहनों के सेवक तथा शिल्पियों के लिए अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री देने का आदेश दिया फिर धृष्टुम्ड के नेतृत्व में अभिमन्यु बृहद और द्रौपदी के पांच पुत्रों को रणांगण में भेजा इसके बाद भीमसेन सातकी और अर्जुन को दूसरे सैन्य समुदाय के साथ चलने को कहा इन उत्साही वीरों का हर्षनाल आकाश में गूंजने लगा इन सबके पीछे विराट द्रुपद तथा दूसरे राजाओं के साथ वे स्वयं चले उस समय धिठ दुम की अध्यक्षता में चलती हुई वह पांडव सेना भरी हुई गंगा जी के समान मंद से चलती दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर राजा ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भ्रम में डालने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया उन्होंने द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु नकुल सहदेव और समस्त प्रभद्रक वीरों को दस घुड़सवार दो हजार दस हजार पैदल और पांच सौ रथियों के साथ भीमसेन के के नेतृत्व में में पहला दल दल बनाकर चलने की आज्ञा दी। बेज विराट जयसेन तथा पांचाल राजकुमार और युधामंडा को रखा इसके पीछे मध्य भाग में श्री कृष्ण और अर्जुन चले उनके आगे आगे सब और बीस हजार घुड़सवार पांच हजार गजारोही तथा अनेकों रथी और पैदल धनुष खट गा एवं तरह तरह के अस्त्र चल रहे थे। जिस सैन्य समुद्र के बीच में स्वयं राजा थे, उसमें अनेकों राजा लोग उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। महाबली भी लाखों रथियों के साथ सेना को आगे बढ़ाए ले जा रहा था पुरुष्रेष्ठ छत्रदेव और ब्रह्मदेव सेना के जघन स्थान की स्थान की रक्षा करते हुए पिछले भाग में चल रहे थे इनके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकानें सवारियां तथा हाथी घोड़े आदि सेना के साथ थे उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों वीर बड़ी उमंग से भेरी और शंखों की ध्वनि कर रहे थे उद्योग पर्व समाप्त